महाभारत शांति पर्व एको अधिक सततमो शमोध्याय प्रह्लाद और अवधूत का संवाद आजगर वृत्ति की प्रसंसा युधिष्ठिर्वाच खे न वृत्तेन वृत्तज्ञ नब्रित्त वेतोकम किच कुररो लोके गतिमा राजा युधिष्ठि ने पूछा पितामह आप सदाचार के स्वरूप को जानने वाले हैं कृपया यह बताइए किस तरह के आचार को अपनाकर मनुष्य शोक रहित हो इस पृथ्वी पर विचरण कर सकता है और इस जगत में कौन सा कर्म करके वह उत्तम गति पा सकता है पुरातन प्रहलाद मुने राज्य कहते हैं राजन इस विषय में भी प्रहलाद और अजगर वृत्ति से रहने वाले एक मुनि के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का दृष्टान्त दिया जाता है चरंतम ब्राह्मणम कि प्रहलाद बुद्धिमान बुद्ध संतम एक सुदृढ़ चित्त दुख शोक से रहित तथा बुद्धिम्बत ब्राह्मण को पृथ्वी पर विचरते देख बुद्धिमान राजा प्रहलाद ने उससे इस प्रकार पूछा प्रहलाद शक्तों प्रहलाद वाच स्वस्थ निर्विधित्सो प्रगल्भो मेधावी बोले ब्रह्मन, आप स्वस्थ शक्तिमान मृदु इंद्रिय कर्मारंभ से दूर रहने वाले दूसरों के दोषों पर दृष्टि न डालने वाले सुंदर और मधुर वचन बोलने वाले निर्भीक प्रतिभाशाली मेधावी तथा होकर भी बालकों के समान रहे हैं। से, से न आप कोई लाभ चाहते हैं और न हानि होने पर उसके लिए शोक ही करते हैं ब्रह्म आप नेत्र से रहते हुए न किसी वस्तु को प्रिय मानते हैं और न अप्रिय स्रोत धर्म कामार्थ कार्य सुकूटस्थ इव लक्ष्य सारी प्रजा काम क्रोध आदि के प्रवाह में पड़ कर बही जा रही है परंतु आप उधर से उदासीन जैसे जान पड़ते हैं तथा धर्म अर्थ एवं काम संबंधी कार्यों के प्रति भी निश्चित से दिखाई देते हैं नानुअर साक्षिवत धर्म और अर्थ संबंधी कार्यों का आप अनुष्ठान नहीं करते हैं काम में भी आपकी प्रवृत्ति नहीं है आप इंद्रियों के संपूर्ण विषयों की उपेक्षा करके साक्षी के समान मुक्त रूप से विचरते हैं प्रज्ञा आपके पास कौन बुद्धि कैसा शास्त्र ज्ञान अथवा कौन सी वृत्ति है जिससे आपका जीवन ऐसा बन गया है ब्रह्मन् आपके मत से इस जगत में मेरे लिए जो श्रेय का साधन हो उसे शीघ्र बतावे भीष्म अनुयुक्त है अणुक्त समा लोकधर्माधानी वाच स वाचा प्रहलाद मन प्राथया जी कहते हैं राजन प्रहलाद के इस प्रकार पूछने पर लोक धर्म के विधान को जानने वाले उन मेधावी मुनि ने उसे मधुर एवं सार्थक वाणी में इस प्रकार ह्रासम विधि प्रहलाद देखो इस जगत के प्राणियों की उत्पत्ति वृद्धि ह्रास और विनाश कारण रहित सत्वस्वरूप परमात्मा से ही हुए है इस कारण मैं उनके लिए न तो हर्ष प्रकट करता हूँ और न व्यथित ही होता हूँ स्वभाव ऐसा समझना चाहिए पूर्वकृत कर्मानुसार बने हुए स्वभाव से ही प्राणियों की वर्तमान प्रवृतियाँ प्रकट हुई है अतः समस्त प्रजा स्वभाव में ही तत्पर है उनका दूसरा कोई आश्रय नहीं है इस रहस्य को समझकर मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए पश्य प्रहलाद संचयाश्च विप्रयोग पर न विनाशाता क्वचि मन प्रहलाद देखो जितने संयोग हैं उनका परिवशान वियोग में ही होता है और जितने संचय है उनकी समाप्ति विनाश में ही होती है यह सब देखकर मैं कहीं भी अपने मन को नहीं लगाता हूँ अंत अंति भूता उत्पत्ति किम कार्यम अवशेषते जो गुणयुक्त संपूर्ण भूतों को नाशवान देखता है तथा उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को जानता है उसके लिए यहाँ कौन सा कार्य अवशिष्ट रह जाता है जलजापेश पर्यायोपल महताम च सूक्ष्म महासागर के जल में पैदा होने वाले विशाल शरीर वाले तिमे आदि मसियों तथा छोटे छोटे किरणों का भी बारी बारी से विनाश होता देखता हूँ जंगमस्थावराणूता असुराधिप पार्थिवानाम मृत्युम पश्या सर्वश असुरराज पृथ्वी पर भी जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सब की मृत्यु मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है अंतरिक्ष चराणाम चाहु मुहूर्त पक्षिण उठते यथा कालम मृत्यु बलवतामपि दानोश्रेष्ठ आकाश में विचरने वाले बलवान पक्षियों के समक्ष भी यथा समय मृत्यु आ पहुँचती है दिव्य संचर माणास्वाणी च महांत च चम, ज्योति संतपी यथा काल हम पथमा आकाश में जो छोटे बड़े ज्योतिर्मय नक्षत्र विचर रहे हैं उन्हें भी मैं यथा समय नीचे गिरते देखता हूँ भूतानि इस प्रकार सारे प्राणियों को मैं मृत्यु के पास में बद्ध देखता हूँ इसलिए तत्व को जानकर कृतकृत्य हो सबके प्रति समान भाव रखना रखता हुआ सुख से सोता हूँ सो महात असम ग्रसे लब्धम ज दक्ष सय पुनर्भुंजान ओ दिवसाणुण्यपी यदि स्वेच्छा से अधिक भोजन प्राप्त हो जाए तो मैं बहुत खा लेता हूँ ग्रास मात्र मिले तो उसी में संतुष्ट रहता हूँ और ना मिला तो बहुत दिनों तक बिना खाए पिए भी सो रहता हूँ आस ये मापन्नम पुनर्ब्रहो गुणम पुनरअपम पुनः स्तूकम पुनर्वध्य फिर कितने ही लोग आकर मुझे अनेक गुणों से संपन्न बहुत सा अन्न खिला देते हैं पुनः कभी बहुत थोड़ा कभी थोड़े से भी थोड़ा भोजन मिलता है और कभी वह भी नहीं मिलता कणम कदाचित खादा कम भक्षे खातापे पंडाक्रसे भक्से पुनः कभी चावल की कनी खाता हूँ कभी तिल की खली ही खाकर रह जाता हूँ और कभी अघनी के चावल का भात भरपेट खाता हूँ इस प्रकार मुझे बढ़िया घटिया सभी तरह के भोजन बारंबार प्राप्त होते रहते हैं शे कदाचित पर्यक भूमपे पुनः प्रसाद चापि में श्याम कदाचित उपपद्यते कभी पलंग पर सोता हूँ कभी पृथ्वी पर ही पड़ा रहता हूँ और कभी कभी मुझे महल के भीतर बिछे हुई बहुमूल्य सयाह भी उपलब्ध हो जाती है धारयाम ई ची राह चवा शाह धारयाम ही कदा मैं कभी तो चिथड़े अथवा बलकल पहनकर रहता हूँ कभी सन के कभी रेशम के और कभी मृग के वस्त्र धारण करता हूँ तथा तो किसी एक काल में बहुत से बहुमूल्य वस्त्रों को भी पहन लेता हूँ न संपतिम धर्म उपभोगम यदक्ष प्रत्याचक्षेन न चाप्यनम अनुरुद्धे यदि देव मुझे कोई धर्मानुकूल भोग्य पदार्थ प्राप्त हो जाए तो मैं उस पर देश नहीं करता हूँ और प्राप्य न होने पर किसी दुर्लभ भोग की भी कभी इच्छा नहीं करता अचलम शिवम विशोक विदुषा मते प्रविष्ट अन्त असे विम विमूढ़ आजगरम सुचे चरा भी मैं सदा पवित्र भाव से रहकर इस अजगर वृत्ति का अनुसरण करता हूँ यह अत्यंत सुदृढ़ मृत्यु से दूर रखने वाली कल्याण में शोकहीन शुद्ध अनुपम और विद्वानों के मत के अनुकूल है मूर्ख मनुष्य न तो इसे मानते हैं और न इसका सेवन ही करते हैं अचिल धर्मात परिमित संसरण परावर विगत भय कसाजलो बोहो व्रतमित जगरम सुचे चराबी मेरे बुद्धि अविचल है मैं अपने धर्म से च्युत नहीं हुआ हूँ मेरा सांसारिक व्यवहार परिमित हो गया है मुझे उत्तम और अधम का ज्ञान है मेरे हृदय से भय राग द्वेष लोभ और मोह दूर हो गए हैं तथा पवित्र भाव से रहकर इस अजगरोचित व्रत का आचरण करता हूँ अन्य फलभक्ष भोज्य पेयम विधपारिणाम अविभक्त देश कालम हृदय सुखम असह कधर यह अजगर संबंधी व्रत मेरे हृदय को सुख देने वाला है इसमें भक्ष भोज्य पेय और फल आदि के मिलने की कोई नियत व्यवस्था नहीं रहती अनियत रूप से जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करना होता है इस व्रत में प्रारब्ध के परिणाम के अनुसार देश और काल का विभाग नियत है वैसे लोग नीच पुरुष इसका सेवन नहीं करते मैं पवित्र भाव से इसी व्रत का आचरण करता मृतम आजगरम शुचे शराभ जो यह मिले वह मिले इस प्रकार तृष्णा से दपे रहते हैं और धन न मिलने के कारण निरंतर करते हैं ऐसे लोगों की दशा अच्छी तरह देखकर कर तात्विक बुद्धि से संपन्न हुआ मैं पवित्र भाव से इज अजगर व्रत का आचरण करता हूँ बहुविधम अनुद्र्य चारेतो कृपणम्मश्रम उप रुचिरात्मान प्रशांत महा सुचे चरा भी मैं बारंबार देखता हूँ कि श्रेष्ठ मनुष्य भी धन के लिए दीन भाव से नीच पुरुष का आश्रय लेते हैं यह देखकर मेरी रुचि प्रशांत हो गई है अतः मैं अपने स्वरूप को प्राप्त और सर्वथा शांत हो गया हूँ और पवित्र भाव से इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ सुखम असुखम अलाभम अर्थलाभम मृत मृतिम मरण जीवित विधिमपेक्ष तत्तों व्रतमितजगरम तेज चरा भी सुख दुख लाभहानि अनुकूल और प्रतिकूल तथा जीवन और मरण ये सब दैव के अधीन हैं इस प्रकार यथार्थ रूप से जानकर मैं शुद्ध भाव से इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ अपगत भय राग मोह दर्पो धृत मत बुद्धि समन्वित प्रशांत उपगत फल व्रत मित मान जगर हम मेरे भय राग मोह और अभिमान नष्ट हो गए हैं मैं धृतिमति और बुद्धि से सम्पन्न एवं पूर्णतया शांत हूँ और प्रारब्ध व अपने समीप आई हुई वस्तु का ही उपभोग करने वालों को देखकर मैं पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ अनियना दमन अमृत सत्य शौचयुक्त अपगत फल संचय प्रहेष्टो व्रतमित जगह सुचे चरा मेरे सोने बैठने का कोई नियत स्थान नहीं है मैं स्वभावतः दम व्रत सत्य और सोचाचार से संपन्न हूँ मेरे कर्म फल संचय का नाश हो चुका है मैं प्रसन्नता पूर्वक पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ अपगत रूपगत बुद्धि व्रतमित जिनका परिणाम दुख है उन इच्छा के विषयभूत समस्त पदार्थों से जो विरक्त हो चुका है ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष को देखकर मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है अतः मैं तृष्णा से व्याकुल असह्य मन को वश में करने के लिए पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ नृदय मन ऋ मनोवाम प्रिय सुख दुर्लभता तद भयल दक्षत सुचेचरा भी मन वाणी और बुद्धि की उपेक्षा करके इनको प्रिय लगने वाले विषय सुखों की दुर्लभता तथा अनित्यता अनित्य इन दोनों को देखने वाले की भांति मैं पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ बहुकथित मितम्भे बुद्धिम्मेम कवि भीम प्रथम भीत्मकृति तम इधमिद गहनम प्रवर्क यदि अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले विद्वानों और बुद्धिमानों ने अपने और दूसरों के मत से गहन तर्क और वितर्क करके ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए इत्यादि कर इस व्रत के अनेक प्रकार से व्याख्या की है तदिदम अनुनि प्रपातम पृथक भी पन्न बिहाबुध मनुष्य अनभित मनंतोष दिहराभि विनीत दोसृष्ण मूर्ख लोग इस अजगर वृत्ति को सुनकर इसे प्रहार की चोटी से गिरने की भांति भयंकर समझते हैं परंतु उनके वह मान्यता भिन्न है मैं इस अजगर वृत्ति को अज्ञान का नाशक और समस्त दोषों से रहित मानता हूँ अतः दोष और तृष्णा का त्याग करके मनुष्यों में विचरता हूँ अजगर चरितम महात्मा यह ये नरोत भयोभ मोह मंजू स खु सुखी विचरे इम विहारम विष्णु जी कहते हैं राजन जो महापुरुष राग भय लोभ मोह और क्रोध को त्याग कर इस आजगर व्रत का पालन करता है वह इस इस्लोक में सानंद विचरण करता है इसी महाभारत शांति पर्वढ़ी मोक्ष धर्म पर्वढ़ी आजगर प्रहलाद संवाद एकोनाशत्यधिक सततमोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में अजगर प्रवृत्ति से रहने वाले मुनि और प्रहलाद का संवाद विषय एक सौ अध्याय पूरा हुआ